टल्समी घंटी एक वक्त की बात है घने गहरे जंगल में एक बंदर रहता था जिसका नाम था रॉबी रॉबी हमेशा दूसरे जानवरों की मदद करता था वो हाथी की मदद करता ताजे फल तोड़ने में मासूम हिरणों की हिफाजत करता जब मां हिरनी बाहर होती और खरगोश की मदद करता دریا पार करने में रॉबी का घर था एक बहुत बड़ा और मजबूत दरा�khत वो जंगल के बीचों बीच उगा हुआ था। हर जानवर को ये इल्म था कि अगर रॉबी कहीं और नहीं मिल रहा, तो वो दराखत पर बैठा होगा और अपनी बांसुरी बजा रहा होगा। रॉबी के बारे में ये एक और खास बात थी। वो अपनी बांसुरी पर बहुत मीठी धुने बजाता था। तो तुम य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 ये दरख्त मुझे बहुत पसंद है और तुम शायद सोचो कि मैं पागल हूँ पर मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये दरख्त मेरी धुनें सुनता है ओह हाँ तुम सही हो क्या तुम भी ऐसा महसूस करते हो नहीं मेरा मतलब तुम सही हो मेरे ख्याल से तुम पागल हो पर रॉबी सही था दरख्त यकीनन उसकी मौसिकी सुनता था ये एक ऐसा राज था जिसका इल्म मौस की दरख्त की रूह को छू गई थी। वो बहुत डूब कर उस धुन को सुनता और उसे बहुत मसर्रत होती कि रॉबी हर रोज वो धुन बजाता है। एक दिन जब रॉबी दरख्त पर सोया हुआ था, तो नीचे एक दिल हिला देने वाला शोर हुआ। वो वो क्या है? वाह, जलजला, जलजला। ये शख्स है कौन? इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। रॉबी फौरन ही समझ गया कि क्या हो रहा है। वो जल्दी ही छलांग बांकर नीचे आ गया। सुनो, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम इस दरख्त को क्यों काट रहे हो? मेरा मालिक इसे अपनी कश्ती बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इस दरख्त की लकड़ी काफी मजबूत है। नहीं, तुम इ मैंने बहुत दिन जाया किया है कष्टी के लिए मजबूत सहारे की तलाश में और तुम इस दरख के मालिक नहीं हो मेरा वक्त जाया ना करो रॉबी एक अकलमंद बंदर था उसने फैसला किया कि वो लकड़हारे को खौफजदा करके भगा देगा आ, मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी तकदीर � एक बूढ़े शख्स की रूह इस तरख पर रहती है वो यहां बरसों से है अगर तुम इस तरख को काट कर गिरा दोगे तो जरा बताओ वो कहां जाएगा यकीनन वह तुम पर ही सवार हो जाएगा सोच लो मुझ पर सवार हो जाएंगे जाहिर सी बात है क्योंकि तुम ही वो शख्स जो इस तरख को काट रहा है क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो मैं तुम्हारी सोच से ज्यादा दानिशमंद हूं मैं इस झूठी कहानी में उलझने वाला नहीं हूं अब दफा हो जाओ यहां से। रॉबी अपना घर बचाने के लिए बेताब था। जैसे ही ये लकड़हारा मशरूफ हो गया, रॉबी दरख्त पर चढ़ा और सीधा चोटी पर गया। उसने खुद को घने पत्तों में छिपा लिया और चीखने लगा। वाह, वाह! तुम्हें मेरे घर को हाथ लगाने की जुर्रत कैसे हुई? क्या? कौन है ये? अगर तु तुम मुझे आकर तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा। <laughs> मैं तुम्हें कभी नहीं छोडूंगा इंसान। बंदर सही कह रहा था। बिक्री मत करो है इंसान। हम अच्छे दोस्त बने रहेंगे। <laughs> <laughs> <laughs> जल्दी क्या है मेरे दोस्त? तुम्हारी कस्ती का क्या हुआ? जब रॉबी लकड़हारी पर हंस रहा था, वो दरख्त जिंदा हो गया। रॉबी, हाँ? क्या तुम सचमुच किसी बुढे शख्स की रूह हो? बोलो। तो क्या मैं इस पूरे वक्त एक बुढे शख्स की रूह पर सो रहा था और तशरीफ रखे हुए था? <laughs> नहीं रॉबी, मैं किसी बुढे शख्स की रूह नहीं हूँ। मेरा मतलब, मैं बुढ़ा त तुम्हारी मौसकी ने मुझ में जान डाल दी। तुम एक अकलमंद बंदर हो, रॉबी, और मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुमने मुझे लकड़हारी से बचाया है। लो, इसे बतौर शुक्रगुजारी का तोहफा समझकर कुबूल करो। एक घंटी? ये कोई मामूली घंटी नहीं है। ये एक तिलस्मी घंटी है। जब भी तुम इसे बजा� ये मेरी मदद करेगी और जंगल के तमाम जानवरों की भी हाँ ये करेगी पर ये याद रखना कि तुम इस घंटी को दिन में सिर्फ एक मर्तबा ही बजा सकते हो मैं ये याद रखूंगा शुक्रिया ऐडर रख रॉबी जंगल में भाग गया अपने दूसरे दोस्तों को बुलाने के लिए बिगलेट लोमडियों हाथी यहाँ सब लोग आ जाओ क्या हुआ � वह नहा रहा था रॉबी ने पूरा वाक्यात तफसील से सुनाया सारे जानवर हैरतजदा हो गए वो इस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि दरख्त की रूह जिंदा हो गई है तुमने बिल्कुल सही काम किया रॉबी हम सबको तुम पर बहुत नाज है इंसानों को दो मरतबा सोचना चाहिए درخت काटने से पहले अगर जंगल नहीं रहेंगे तो बारिश ये हकीकत है पर मैं घंटी के बाबत ज्यादा बेताब हूँ क्या ये काम करती है हमें आजमाना चाहिए हाँ हमें आजमाना चाहिए।, चाहिए इसे फल बरसाने दो, दो। रॉबी भी बेताब था उसने फौरन घंटी बजाई और फौरन से पेशता इससे फल बरसने लगे वहाँ थी नारंगियाँ नाशपतियाँ सेब अनानास जो आसमान से गिर रहे थे। सभी लोमड़ी कर गया और फल तोड़ने के लिए टोकरी लेकर आया। हाथी ने अपनी सुंद में एक अनानास पकड़ लिया और उसे खाया जबकि रॉबी ने बस अपना मुख खोला एक नाशपति खाने के लिए। जानवरों ने तबीयत से खाया। अब ताजे फल तलाश करने की जरूरत नहीं। ये सच था। रोजाना रॉबी बस अपनी तिल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 तिलस्मी घंटी मैं इसे बजाना चाहूँगा और आसमान से ताजे पके केलों का गुच्छा लाना चाहूँगा। वो जो उस दरखत पर है उसे बात के ले रख लूंगा हल कहां है ये क्या हुआ क्या इसने काम करना बंद कर दिया ओ रुको मैंने सुबह एक मर्तबा घंटी बजाई थी तुम सिर्फ दिन में एक मर्तबा ही ये घंटी बजा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 मुझे तरबूज की बहुत तलब हो रही है मुझे तरबूज की बहुत तलब हो रही है खैर मुझे तो खाने की तलब हो रही है वो मैं हूं जिसने درخت को लकड़हारे से बचाया था मैं इस तिलस्मी घंटी का हक से मालिक हूं और सिर्फ मैं ही बचा हूं जो भूखा रह गया यह बहुत ही नाइंसाफी है पूरी तरह नाइंसाफी है बिल्कुल भी जायज नहीं है इतना में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 तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे दोस्त यकीनन भूखे होंगे। पर क्या होगा यदि दिन के दौरान मुझे भूख लगे? ये खुदगर्जी है, रॉबी। हर एक के लिए काफी फल हैं। तुम्हें बांटने चाहिए। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तुमने वो घंटी मुझे दी है। मुझ पर ये नानसाफी है कि मैं भूखा र मुझे माफ करना दोस्तों पर घंटी काम नहीं कर रही है मैंने कितनी मर्तबाई से बजाया है देखो तुम्हें दिखाने के लिए मैं फिर से बजा देता हूं। रॉबी ने घंटी बजाई पर क्योंकि सभी फल पहले से ही बरस चुके थे जाहिर है कुछ नहीं हुआ जानवर उदास हो गए पर किसी ने बंदर पर शक नहीं किया जब वो जा रहे थे। रुको, मुझे कुछ दरख्त के पीछे वह क्या है रॉबी हे इधर आओ बहुत से फल है यहां रॉबी उन्हें हम से छुपा रहा था सभी जानवर वापस आए और हैरत में पड़ गए रॉबी अगर तुम अपना खाना हम से बाटना नहीं चाहते थे तो तुम्हें कह देना चाहिए था तुम्हें हम से झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं थी मैं खुशी खुशी तुम्हें अपने खाने का हिस्सा दे देती मैं भी दे देता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 हम सब के लिए मिल बांट कर खाने के लिए काफी फल हैं चाहे हर मिनट भी फल बरसे तो भी वैसा नहीं होगा अगर मैं तुम्हारे साथ उन्हें ना बांटूं मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो रॉबी कोई बात नहीं हम तुम्हें माफ करते हैं तुम हमें हमेशा अजीज रहोगे हां मेरे दोस्त अब हम नाराज नहीं हैं